और सरस जनैनम अब बस अब इनके सगुण रूप हो गए तब फिर उनके सुन्दर नेत्र भी हो गए सरस जनैनम कमल के समान इनके नेत्र हैं ऐसे सुंदर भगवान राम हैं श्याम वरण भगवान का शरीर सुंदर शरीर और फिर तो उनमें जो हो उनका कमल के समान उनके नेत्र और देव मुरी स्वरूपम और ऐसे ये देवम ऐसे जो है ये है उर्वी स्वरूपम देवम उर्वी के माने है भूमि पृथ्वी उर्वी और उर्वीश के माने भूपति भूपति के माने राजा <coughs> तो बस वही जो <coughs> महाराज सम्राट के रूप में सारे विश्व के स्वामी हो करके भगवान राम है तो सम्राट का क्या होता है लौकिक रूप में देखें सम्राट कैसे होते हैं एक तो होते हैं राजा जगह जगह छोटे छुट छोटे राजाओं के राजा हुआ करते थे और फिर एक होता था सम्राट सम्राट जो होता था वो किसी का राज्य जो राजाओं का राज्य वो हड़पता नहीं था वो राजाओं में दो राजाओं में लड़ाई होगी तो जो न्याय का पक्ष होगा उसका समर्थन करेगा और जो अन्याय का पक्ष है उसका विरोध करेगा और जो जिसका अधिकारी न्याय का होगा वो उसको दिला देगा तो ये सम्राट होने के कारण लंका कांड में देखते हैं भगवान राव ने रावण को मारा और विभीषणों को राजा बना दिया रावण लंका के राज्य को भगवान ने ये नहीं अयोध्या के राज्य में इसको मिला लिया जाए हमारा राज्य और बड़ा हो जाए ऐसा नहीं है अयोध्या का तो राज्य तो सम्राट का राज्य है सारा भुवन भर में सप्तीप सागर मेखला और एक भूप रघुपत सात दीप है और चारों तरफ जो उनके सातों दीपों के चारों तरफ सागर की मिखला है उससे घिरे हुए सात दीप हैं और सातों दीपों का जो राजा है वो तो भगवान राम है तो मैंने वो तो सम्राट है सबके स्वामी वही है इस पृथ्वी पर बाकी जितने राजा हैं उन राजाओं का राज्य राजाओं के पास ही रहता है उनको भगवान राम को साल से लेना देना ऐसे भगवान राम है <coughs> ये तो भगवान श्री जी की वंदना है अब भगवान श्री राम जी की वंदना के बाद शंकर जी की भी वंदना होनी चाहिए उनकी भी वंदना साथ साथ चलती है इसलिए भगवान शंकर जी कैसे हैं जो भगवान राम है वही समझो शंकर जी भी हैं कथा भगवान राम की चलती है इसलिए भगवान राम की कथा जो होने लगती है बीच में मालकांड में शंकर जी की भी कथा है लेकिन मुख्य प्रधान कथा भगवान राम की ही है लेकिन भगवान राम जो है ज्ञान है और शंकर जी क्या है ये है विश्वास रूपेणम विश्वास रूपी ये है परमात्मा का विश्वास अंकर और परमात्मा का ज्ञान भगवान राम एक ज्ञान है एक विश्वास है विश्वास के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना विश्वास नहीं अब ये तो विचार करने की बात है कहने की बात थोड़ी अपने देखो क्या ज्ञान के बिना विश्वास होगा हुँ? अगर विश्वास नहीं तो ज्ञान हुआ जाता है आ? तो बस बड़ा ऐसी समझ लो भगवान राम और भगवान शंकर जी क्या है अब विश्वास से शुरू भगवान का भी स्मरण करो शंकर जी का तो कहते हैं कि देखो ये कैसे हैं शंख और इंदु आभम द्वाबम के मन शंख और इंदु आभम संख के समान जिनकी की आभा है और इंद्र के समान जिनकी आभा है मानिए गौरवर्ण है भगवान राम की तरह से श्याम वर्ण नहीं है यह जो है यह गौरवर्ण है शंकर तो संघ मिल की जैसे कि बिल्कुल चिकना सफेद वैसे तो ही भगवान शंकर चंद्रमा जैसे बिल्कुल श्वेत तो वैसे ही भगवान शंकर जी इसलिए उनका दोनों का रंग बताने के लिए ये कर दिया और संख में चमक नहीं चमचमाता नहीं है और चंद्रमा चमक रहा है तो वो कमी देखी संख में तो का चंद्रमा के समान है तो इसलिए कह संखेंद हिंदु आकम और अतिव सुंदर तन और उनका तन जो है वो शरीर बड़ा ही सुंदर है इस प्रकार के भगवान शंकर जी मान शंकर जी का स्वरूप बता रहे हैं मानव शरीर भगवान शंकर जी हों तो गौरवर्ण होंगे और बड़े ही सुंदर उनका शरीर होगा यहाँ जो इनका सुंदरतन इनका है भगवान शंकर जी का तो ये सबके सब चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो ये सब माइक उपाधि इनके साथ में है जब उपाधि है तब इनके साथ में सगुण की उपाधि है ईश्वर जो है वो जैसे जीव जो है वो हो मलिन सत्व प्रधान है इसी तरह से ईश्वर शुद्ध सत्व प्रधान है तो शुद्ध सत्य होगा तो कैसा होगा सत्व का कैसा है श्वेत है हाँ? इसलिए कहेंगे कि ये शंकर जी, जी, जी कैसे हैं, श्वेत रहेंगे है। कैलाश पर्वत कैसा है सफेद है बर्फ से ढका हुआ है सफेद ही सफेद होता है ब्रह्मा जी हैं तो उनका कमल जिस पर बैठे हुए हैं कैसे हैं, सफेद है हाँ? भगवान विष्णु भगवान बास करते हैं क्षीर सागर में तो क्षीर सागर कैसा है दूध का सागर तो मनो सफेद वैसे तो दूध का सागर नहीं हो पानी के समुद्र होना चाहिए लेकिन भगवान बास करते हैं तो दूध का समुद्र होना बुध तो का समझ सत्युण में दास करने वाले इसलिए छी सागर इसलिए देखो ये शंकर जी भी जो है उनका शरीर जो बता रहे हैं कुंडेन्दु के समान सत्य गुण बुना इसकी ये भी सूचना है कि जब व्यक्ति में सत्य आता है तो परमात्मा का विश्वास आता है जो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव के है परमात्मा विश्वास ही नहीं आता और परमात्मा का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित होता है इसलिए जो है ये है शंखे हिन्दू आत्म अतिव सुंदर तनुम और उनका बड़ा ही सुंदर शरीर है शार्दूल चरमाबरम शार्दूल मान सिंह और चरम बाघां शार्दूल चरम बाघां चरमां वस्त्र पहने हुए भगवान शंकर जी के पहनने का आभूषण वस्त्र क्या है <coughs> सिंह की का जो चरम है वही पहने हुए है तो ये सब योगियों का और जो विरक्त है उनका यह बाना है देशन का ये है बस मृग छाला या बाघ पहनने वाले अब ये कोई रेशमी वेशमी वस्त्र के चक्कर में थोड़े कि वस्त्र एक बार बनवाओ फिर उसको बार बार हर दो चार छह महीने में फट जाए फिर दूसरा बनवाओ या ले तकली काटते फिरो और उसको बनवाते फिरो ये सब काम है विरक्त पुरुषों को तो बताइए की बस ये चर्म सारे एक बार पहना और तो दस बीस वर्ष के लिए छुट्टी बस वो वाला घिसने वाला नहीं बस वही पहने अपने घूम रहे बराबर ऐसे ही जो है ये वैराग्य का सूचक है और इस बात का भी सूचक है कि निर्भयता का भी सूचक है जैसे सिंह निर्भय है और वही वस्त्र का सिंह का ही जो वस्त्र धारण पर वो बड़ा किससे डरने वाला है इसलिए निर्भय भी है भय नहीं कोई इस प्रकार इसलिए कहते हैं शारदूल शर्मा भरम वेदांत सिद्धांत है कि दुनिया में डर का कौन है जिसे वैराग्य नहीं वही डरता है जो आसक्तियों में पड़ा वही डरता है निर्भय कौन है जो विरक्त है इसलिए सूत्र क्या बना वैराग्य मेवाभयम ये सूत्र है वैराग्य मेव अभयम वैराग्य ही अभय है और जहां वैराग्य नहीं मा तो भय है ही फिर। इसलिए सारोल छर मरम काल व्याल कराल भूषण धर्म और देखो भगवान शंकर जी ऐसा नहीं बस्तरी धर्म से वो आभूषण भी धारण करते है जैसे कोई मुकुट धारण करे माला धारण करे केयूर कंकण धारण करे गरीब में तठी वंटी बांधे तो भगवान शंकर जी के पास भी ऐसे आभूषण हैं लेकिन आभूषण क्या है काल व्याल व्याल मन सर्प और ये सर्प क्या है काल है। वैसे तो कोई कोई अर्थ ऐसे भी लाए थे बिकराल जाल भूषण धर्म बड़े भयंकर जहरीले सर्व जो है वो अपने आभूषण के रूप में जितना ही जाला काला जितना ही जहरीला हो उतना ही भगवान शंकर जी का वो सुंदर आभूषण है श्रेष्ठ आभूषण है तो विकराल में कहो तो काल कहो तो काल के माने ये सर्व क्या है लपेटे हुए हैं ये सब काल लपेटे हुए हैं भगवान श्री राम जी तो काल के भी काल है काल के भी स्वामी है लेकिन शंकर जी भी कम नहीं है ये काला स्वरूप है कालवाल तो ये सब लोग लपेटे रहते हैं अपने और काल से कुछ डरते नहीं हैं है तो काल कभी कभी तो सर्व को ही कहते हैं लोग तो बात काल करके बोलते हुए हैं गांव में लोग बात कहते हैं सांप ने काटिया क्या होगा अरे सांप काल आ गया साफ देखेंगे तो कहेंगे कि काल घूम रहा है किसी को खाने के लिए <coughs> माने जो वो यमराज जब हैं किसी को मारने के लिए तो सर्फ होकर के आ गए काट रही है मर गए मान काल आ गया तो ऐसा काल रूप सब जो शंकर जी तो लपेटे में काल ब्याल कराल ये जो ब्याल कराल करके कहा यहाँ पर भयंकर सब जो ये भूषण धर्म वो आभूषण के रूप में धारण किए हुए हैं माने ये तो उनकी सुंदरता को तो बढ़ाने वाले हैं ये काल जो जीवों के लिए काल जो है भयरूप है और भगवान शंकर जी के लिए ये काल जो है उनकी शोभा है काल व्याल कराल भूषण धरम और गंगा शशांक प्रियम तो भगवान शंकर जी जो है वो हो गंगा जी और शशांक माना तो जो चंद्रमा है इन दोनों ये दोनों बड़े प्रिय हैं शंकर जी को गंगा जी प्रिय है तो सिर्फ ऊपर धारण किए हैं भगवान शंकर जी को चंद्रमा भी बड़ा प्रिय है तो उनको अपने मस्तक में धारण किए हुए लगाए हुए तो ये दोनों भी क्या है गंगा क्या है ये गंगा तो ब्रह्म है पर ब्रह्म परमात्मा जो वो वही प्रवाहित होकर के बाहर तो गंगा जी बन गया वैसे तो निर्ग निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो ब्रह्म जो बैसला जैसे घी तो जमा हुआ घी हो गर्मी पड़े तो बैसे ले, ऐसे वो ब्रह्म बैसला बहसला तो क्या हुआ कि घरिया जी बढ़ गई कहा से बैसला उनके भगवान के चरणों से भगवान के चरणों से नखों से द्रव तो गंगा जी अब वहां से चला तो शंकर जी को बड़ा प्रिय लगा शंकर जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया का यद बड़ा सुंदर द्रव आ रहा है इसको उन्होंने तो कमंडल में भर लिया शंकर जी ने अपने जटाओं में रख लिया हमारे शंकर जी के ब्रह्मा जी के जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों में वही ब्रह्म भरा हुआ है शंकर जी के बुद्धि में में आकर के वही वेदांत रूप धारण कर लिया शंकर जी वेदांत के आचार्य प्रथम आचार्य वेदांत के भगवान शंकर जी हैं इसलिए जो वेदांत के प्रिय लोग हैं वेदांत का अध्ययन करने वाले वेदांत का चिंतन मनन करने वाले हैं वो भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं उनकी उपासना करेंगे पूजा करेंगे स्मरण करेंगे <ख्षथ> उनको अपना आदि गुरु समझते हैं कि वही ज्ञान देने वाले हैं शंकर जी इसलिए जो है वह गंगा जी जो है वो हो परमात्मा का ज्ञान और शंकर जी उसको अपनी बुद्धि में धारण किए हैं ज्ञान गंगा ये गंगा और का शशांक का प्रियम शशांक मे शश जिसका की अंक है मैंने जिस चंद्रमा में शश खरगोश बना हुआ है काला काला तो जो चंद्रमा उस चंद्रमा को भगवान शंकर जी अपने मस्तक पर धारण किए हुए है ये प्रारंभ नहीं किए आए हैं पहले बालकांड में जहाँ शुरू हुआ ये चंद्रमा वक्र है लेकिन भगवान शंकर जी के मस्तक पर धारण करने के कारण जगत में बंदनीय हो गया तो इसकी बात यह है कि जो चाहे भले ही वस्त्र हो कोई व्यक्ति कलुषित हो दूषण विस्मय की व्यक्ति में हो वो भी अगर भगवान शंकर जी के शरण में जाए तो फिर उनके शंकर जी की कृपा से उसके दूषण तो दूर ही हो जाते हैं बल्कि वो भी बंदनीय बन जाता है तो देखो जो लोग हैं वो दोसों से ये युक्त व्यक्ति हैं उनके लिए एक संदेश है कि उनको चाहिए भगवान शंकर जी की शरण में जाए भगवान राम परम परमात्मा की शरण में जाए थोड़ी आध्यात्मिक चेतना अपने अंदर लावे भगवान की भक्ति लावें तो फिर क्या होगा कि संसार भी उनकी प्रशंसा करने लगेगा आदरणीय व्यक्ति बन जाएंगे जो निराधत थे उपेक्षित थे, थे दलित थे वे सब भगवान की कृपा से वे सब भी आदरणीय बन जाएंगे इसलिए कहते हैं कि सुगंगा सुशांक प्रियम काशीशम और ये काशी के स्वामी हैं माने काशी विश्वनाथ हाँ, काशी में जो विश्वनाथ भगवान शंकर जी है वो ये है काशी के माने क्या है वैसे तो बता चुके हैं पहले स्मरण रखे काशी के माने केवल एक नगरी नहीं है काश जो वो हो प्रकाश को समझो काश प्रकाश ही काशी है प्रकाशी माने जहां ज्ञान का प्रकाश है उसे काशी कहते हैं तो जहां ज्ञान है तो उसके ज्ञान के स्वामी है भगवान शंकर जी माने शंकर जी है तभी उसको ज्ञान है बिना शंकर जी के ज्ञान कहाँ से हुआ जाता है इसलिए अपने हबों में देखो ज्ञान है तो भगवान शंकर जी की कृपा से है तो उसके भी स्वामी होकर के ज्ञान के वही है और जो काशी श्री छोड़ता है वो कहां जाता है मुक्त तो हो जाता है तो जो व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान शंकर जी आ गए और जिनके हृदय में भगवान शंकर जी का दिया हुआ ज्ञान आ गया उस ज्ञान में स्थित व्यक्ति शरीर छोटेगा तो क्या होगा परमात्मा को प्राप्त करे गीता के आठवें अध्याय के अनुसार जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय जिस प्रकार की उसकी भावना होती है जिस भाव से भावित होता है वही उसकी गति होती है ऐसे करके भगवान कहते हैं कि अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है तो ये परमात्मा ज्ञान परमात्मा का ज्ञान रहा परमात्मा का स्मरण रहा तो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है इसलिए काशीशम और कल, कली कलमशौध समनम और कली के जो कलमस है और कलमस का भी जो अव है उसका समन करने वाले हैं कली अब कलि को सा कलिका समझ लो चाहे कि कली उचल रहा ये कली है और इसकी कली का कलमस क्या है ये काम क्रोध लोग मोहम्मद मत्सरी साधपाखंड राजदेरी ये सब कलयुग के मल है अब ये अब अवघ क्यों कह दिया अने समूह कलमस के अव अगर नहीं आउग, वैसे अग के साथ भी अग सब अग असाही तो अग माने पाप हो गया और अघ के माने समूह इस कलमस अव माने जितने भी कलमस काम क्रोध आदि है उनका जितना भी समूह है उन सबका ही विनाश कर देने वाले हैं कल कल मनम तो भगवान शंकर जी की आराधना करें पूजा करें काम क्रोध आदि नष्ट हो राग द्वेष आदि नष्ट हो ये मन में जो उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं नाना प्रकार के वो शांत हो और गुणनिधिम गुणनिधिम के माने जो समस्त गुणों के निधान है गुण निधान है जैसे ऊपर गुणनिधिम कहा था योगी इंद्रम ज्ञानगम्यम गुण निधिम अजितम ऐसे भगवान शंकर जी भी ये शंकर जी जो ये है गुणनिधान है कल्याण कल्पद्रोवम कल्याण कल्पद्रम कल्याण के कल्पद्रोम है कल्पद्रुम कल्प वृक्ष कल्पद्रुम कल्पवृक्ष जैसे स्वर्ग में कल्प है वो पुण्य का कल्प है जिनको भी जितने पुण्य अर्जित करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं तो अपने पुण्य के फल स्वरूप वहां नाना प्रकार के सुख भोग प्राप्त करते हैं और सुखी होते हैं तो उनका वो पुण्यों का कल्प वृक्ष है ये भगवान शंकर जी का आय के कल्प वृक्ष है ये पुण्य से भी ज्यादा महान जो कल्याण है उसके कल्पद्रो में कल्याण रूपी कल्पद्रो में है, है। मैंने सब प्रकार भगवान शंकर जी की आराधना करने से सब प्रकार के कल्याण है लौकिक भी भौतिक भी और पारमार्थिक भी सदगति भी प्रदान करने वाले हैं भगवान शंकर जी मुक्ति भी देने वाले हैं इसलिए जो है, है वह कल्याण कल पंत्रों में है नौमी हम ऐसे भगवान जो हैं उनकी नमन करते हैं ईडियम मान जो नमन करने योग्य हैं जो आदरणीय है, पूजनीय हैं, ऐसे पूजनीय भगवान शंकर जी की हम वंदना करते हैं गिरिजापतिम और ये गिरजापति है पार्वती जी के पति गिरिजापति भगवान शंकर जी हैं और गुण बता दिया जैसे भगवान राम गुण निधि तैसे ये भी गुण कंदरपहम ये कंदरपहम है हम नष्ट करने वाले कंदर्प के वो हम मन हान करने वाले नष्ट करने वाले हैं कन्दर्प मैने कामना है काम कंदर्प तो उसके कंदर्प का विनाश करने वाले इसे राम हम कामारी सेम यही कामारी से है कामारी है तो भगवान शंकर जी इसलिए कंदरपहम है और फिर ये भगवान श्री राम जी की सेवा में निरत है इसलिए उनको कहा कन्दरपहम और गिरिजापतिम गिरजा पार्वती, तो पार्वती जी हैं ये है श्रद्धा स्वरूप वैसे तो ये भगवान शंकर जी पार्वती जी ब्रह्म हैं और माया रूप में हैं ऐसे भी हैं लेकिन ऐसा तो देख ही सकते हैं कि श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी हैं और शंकर जी विश्वास स्वरूप हैं श्रद्धा के बल पर व्यक्ति शास्त्र गुरु के पास जाता है और गुरु शास्त्र की कृपा से परमात्मा में विश्वास प्राप्त होता है और विश्वास के बल पर व्यक्ति हृदय में परमात्मा को खोजता है और परमात्मा को प्राप्ति भी कर लेता है इस प्रकार से क्रम है श्रद्धा श्रद्धा से विश्वास विश्वास से परमात्मा का ज्ञान ज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति और मुक्ति तो यह है कंदरपहम, शंकरम शंकरम शंकरम का अर्थ तो आगे अगले वाले श्लोक में है ही है शम करोती शंकर जो शम कल्याण करने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर भी हैं ये कहते हैं कैसे हैं यो ददा शताम संभव हो भगवान शंकर जी जो है ईश्वर हैं दो काम करते हैं एक तो जो पुण्य कार्य करने वाले हैं उनको पुण्य का फल देते हैं और जो लोग पाप कर्म करने वाले हैं उनको पाप का फल देते हैं पाप का फल दंड और पुण्य का फल पुरस्कार तो पुण्य का फल थोड़ा फल थोड़े पुण्य थोड़ा फल ज्यादा पूर्ण ज्यादा फल और पुण्य का ही अंत में चलकर के फल प्राप्त होता है परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति बीच चुरामणि का पहले दूसरा श्लोक जो है वहां पर कहते हैं कि देखो भगवान की जंतु नाम नर नरजन दुर्लमता श्लोक में अंत में कहते हैं कि ये पर्रम परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा में भी दृढ़ भाव से स्थिति कोटियों जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होता है कोटियों जन्मों का पुण्य तो उसको ये कहते हैं कि ये जो है योदाते शताम संभ हो कैवल्यम दुर्लभम जो सतपुरुष हैं उनको ये भगवान शंकर जी कैवल्य प्रदान कर दें कैवल्य भी अपि भी बने कैवल्य तो अंत में देते ही है लेकिन अगर ज्यादा पूर्ण नहीं हुए तो स्वर्ग भी देते हैं उनको और गंधर्वादी लोग भी देते हैं इस लोक में भी शरीर धारण किए हुए जो मनुष्य हैं उनको भी भौतिक सुख इस जीवन में भी देते हैं लेकिन अंतिम फल तो फिर कैवल्य है वो भगवान शंकर जी देते योदात मैंने जो देता है ए, सताम सताम मन सत्पुरुषों को सताम शंभु ऐसे भगवान शंकर जी जो है वो कैवल्यम अति दुर्लभम जो कैवल्य बहुत ही दुर्लभ है वो भी भगवान शंकर जी प्रदान करते हैं कैवल्य के माने क्या है वैसे तो कैवल्य के माने मुक्ति है लेकिन कैवल्य के माने केवल सत्य बना कैबल्य हम जब व्यक्ति जब तक व्यक्ति को अज्ञान है तब तक द्वैप है और दो दो तीन तीन हम भी तुम भी ये क्या है अज्ञान है जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब क्या हुआ बस एक रह गया जो हम सो तुम और हमारे तुम्हारे हम और तुम को सब देवेकार तो सब एक ही तत्व सब जगह है उसके अतिरिक्त तो और कहीं कुछ है ही नहीं यही अद्वैत आ गया जहाँ अद्वैत है वही कैवल्य है कैवल्य एक से केवल से कैवल्य और द्वैत न हो तो अद्वैत तो जो कैवल्य है वो अद्वैत है इस प्रकार से जहां अद्वैत की स्थिति आ गई परमात्मा भाव को अपने को देखा जो परमात्मा वही अपना स्वरूप और हमारे अतिरिक्त और कहीं कुछ है भी नहीं तो बस ये अद्वैत वेदांत सिद्धांत यह है कि तो जिसे अद्वैत की अनुभूति होती है उसे ब्रह्म का आनंद प्राप्त होता है जब तक अद्वैत की अनुभूति नहीं द्वैत है तब तक उसे भले ही चाहे कितना विकास हो जाए लेकिन दुख का भी अनुभव हो होगा लेकिन अद्वैत में दुख का अनुभव हो ही नहीं सकता दुखों की आतंतिक निवृत्ति और परमात्मा के ब्रह्म का जो वो उसकी अनुभूति परमात्मा की ब्रह्मानुभूति ब्रह्मानंद की अनुभूति अद्वैत की स्थिति का सूचक है इसलिए ये कहते हैं कि योदाति सताम संभू कैवल्यम अति दुर्लभम इसके माने ये भी कि व्यक्ति को धीरे धीरे करके भगवान शंकर जी की सेवा करते करते ज्ञान प्राप्त करते करते भगवान की भक्ति और ज्ञान के फलस्वरूप कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो कि अत्यंत दुर्लभ है उस कैवल्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे भक्ति करे अपने हृदय में पहच करके अपने साक्षी को ढूंढे आत्मा को ढूंढे परमात्मा को ढूंढे और उस परमात्म भाव में सदा स्थित रहने का प्रयास करे इस क्रम से आगे बढ़े और फिर दूसरे व्यक्ति जो अब जो सत नहीं है खल दुष्ट दुष्ट हैं लोग उनको क्या होगा कि खला नाम दंड कर दो सौ और जो खल लोग हैं उनको दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं दुष्टों को दंड देने के लिए असो शंकर ऐसे जो भगवान शंकर हैं, सम में वे शंकरा का तो बता दे शंकरम के माने क्या है शंकरा तनोत में शंकर वो है जो सम का तनोत करने वाला है सम कल्याण और तनोत के मान विस्तार करने वाला है जो अधिकाधिक कल्याण करने वाला है उसका नाम शंकर है कल्याण ही कल्याण शंकर कल्याणकारी अब ये देखो रावण ने क्या किया कि भगवान शंकर जी की आराधना की शंकर जी ने उसको भी वरदान दे दिया लेकिन रावण ने जो है देखो उल्टा काम किया उसने अब इसकी सूचना भी इसमें इन श्लोकों में, में। यद्य शंकर का जो भक्त है वो रावण लेकिन रावण का विनाश हुआ क्योंकि उसने खलता की अब खल कोई व्यक्ति है तो भगवान शंकर क्या करो अगर कोई खल भी शंकर जी की उपासना करने लगे तो शंकर जी ये काम करेंगे कि भाई चलो इसकी खलता का विनाश कर दो और इसका उद्धार कर दो तब तो भगवान शंकर जी ने भी रावण की सहायता की उसको सदबुद्धि प्रदान की जो सीता काण कर लाया भगवान राम ने उसको मारा और फिर उसने शरीर छोड़ करके भगवान के मुख में प्रवेश किया हा? और परमात्मा को प्राप्त कर गया तो भगवान शंकर जी ने तो कृपा की के ही रावण के ऊपर मार करके लेकिन शंकर जी ने भी उसकी बुद्धि ऐसी कर दी हा? कि तुमने हमारी इतनी उपासना की तो हमारे बड़े भक्त हो तो चलो तुम्हारा भी उद्धार होना चाहिए तो भगवान शंकर जी की भक्ति और भक्तों की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं उतनी पुराणों में नहीं है जितनी किल्लो में प्रसिद्ध है भगवान शंकर जी के की पिंडी के ऊपर सर के ऊपर भी पैर घंटा चुराने वाले के ऊपर भगवान कृपा करने वाले ऐसी ऐसी कथाएं प्रसिद्ध है तो ये इनके जो है शंकर जी तो सत्य ऊपर कृपा करने वाले हैं उनको कोई कृपा करने का बहाना मिलना बर चाहिए बस रावण ने अपने सिर काट काट करके शंकर जी के लिए देवी हवन कर दिया तो कामने तो अपना सिर हमको दे दिया तो चलो तुम्हारा भी हमारा कल्याण तुम्हारा भी होगा किसी प्रकार अब भगवान राम की फिर वंदना अब देखो ये लंका कांड है इसलिए भगवान राम का वीर रूप याद रखो बस भगवान तो कृपालु दयालु तो हैं है, और सकल गुण निधान भी है लेकिन एक गुण उनका वीरता भी है तो उनकी वीरता का गुण का स्मरण रखो भगवान शील है दयालु है कृपालु हैं ये बहुत अच्छी बात है तो एक तो उनका जो है वो भगवान का एक माधुरी रूप है जो बाल रूप है माधुरी रूप है जनकपुर में जाते हैं जी से विवाह होता है तो उनका सबका सुंदर रूप है माधुर रूप है मधुर है तो मधुरता चलती रहती है भगवान राम वहां से वन में भी आते हैं मुनियों को भी मिलते हैं मधुर रूप रहता है और फिर जहां से वे दंडकारण्य में निशाचर को मारने लगे खरदूषणों को जहां मारने लगे वहां उनका ऐश्वर्य प्रारंभ अब उनके उसके उनका जो मधुरता थी तो मधुरता तो रही लेकिन उसके साथ साथ ऐश्वर्य भी उनकी शक्ति और ऐश्वर्य भी दिखने लगा अब लंका कांड में आकर के उनका ऐश्वर्य जो है वो बिल्कुल प्रकट हो जाता है और अयोध्या में जाकर के फिर वो जहाँ राज सिंह राशन को दिए जाते हैं राम राज्य की स्थापना हो जाती है तहाँ उनका ऐश्वर्य पूर्ण रूप प्रकट हो जाता है छिपासब है माधुर उनमें है ऐश्वर्य भी उनमें है ऐश्वर्य की लीलाओं से ऐश्वर्य की प्राप्त दिखाई देती है माधुरी की लीलाओं से उनका माधुरी दिखाई देता है तो उनका ऐश्वर्य क्या है लोन में परमाणु बरस कलप सरचंड भगवान श्री राम जी हन, हाथ में सर लिए हुए हैं बाण और दूसरे हाथ में क्या लिए हुए हैं भगस ने जय राम काल जास, को कालजास कोदंड दूसरे हाथ में कोदंड लिया है कोदंड मैंने बाए हाथ में कोदंड मैंने धनुष और दाने हाथ में बाण लिए अब ये बाण क्या है और ये धनुष क्या है आप कहोगे भगवान राम धनुष बाण धनुष बाण लिए हुए हैं तो तुलसीदास जगह जगह बताते रहते हैं कि प्रतीक क्या है ये ये धनुष बाण भी भगवान राम के प्रतीक है वो परब्रम्ह भगवान राम अगर परब्रम परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप है सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है तो फिर उनके घर ये उनका काल है उनके हाथ में काल सारा संसार जितने भी जगत में जितने भी है सब काल के अधीन है बस और भगवान का धनुष बाण सबके ऊपर शासन करता है तो बाण क्या है कहते लव निमेश परमाणु जो बरस कल्प ये सब सर हैं। चंड के मन प्रचंड ऐसे बाण हैं जो अचूक है जो कभी जो है वो खाली नहीं जाते ये सब काल के ही सूचक हैं, बाचक हैं लव लव मन एक छोटा सा काल जो है वो लव है निमेश भी एक छोटा काल निमेश है परमाणु भी एक छोटा काल है ये और फिर बड़े बड़े काल भी हैं, वर्ष भी एक काल है एक वर्ष का समय और फिर युग भी है कलयुग द्वापर इस प्रकार के युग भी हैं, और कल्प भी है सब मिलाकर जब प्रति सृष्टि चलती है तो एक कल्प है कल्प समाप्त हो गया सृष्टि समाप्त हो गया तो इस प्रकार के कल्प बड़े बड़े काल काल है तो काल का छोटा भाग भी है तो काल का बड़ा काल भी है परमाणु जो वो काल का छोटा सा काल कहलाता है जैसे एक अणु होता है वो अणु जब अपना स्थान छोड़कर के दूसरे स्थान पर जितनी देर में जाने में लगता है तो बहुत छोटा आंखों से दिखाई भी नहीं देता लेकिन वो एक स्थान छोड़कर के दूसरे स्थान पर गति करता है तो जितना देर लगती है उसे परमाणु कहते हैं मैंने बहुत छोटा कहा लेकिन उसकी अपेक्षा से लव बड़ा है तो उसमें एक परमाणु में जितना समय लगता है तो तीन परमाणु हो तो उसके बराबर एक लव हो मिलकर के पब एक लव काल हुआ और फिर तीन परमाणु तीन लव जब लगे तब एक एक हुआ निमेश तो निमेश तो सब जानते हैं निमेश के माने जितनी देर में एक पलक झपती है वो एक निमेश है तो ये तो तीन से तो इस प्रकार के वो छोटे छोटे निमेश समझ काल छोटे कालों में सबसे बड़ा जो है एक निमेश है एक पलक जितनी देर में झपती है उससे भी छोटा परमाणु से भी छोटा लेकिन फिर बड़े बड़े काल जो एक वर्ष है फिर एक युग है फिर एक कल्प है ये सब इस प्रकार के बड़े बड़े काल है तो ये काल क्या करता है विनाश करता है छोटा काल जो परमाणु भी विनाश करता है और ये लव भी विनाश करता है निमेश भी विनाश करता है इस सृष्टि में ऐसे भी जीव हैं, शरीरधारी हैं जीवों ने छोटे छोटे शरीर धारण कर रखे हैं जब बस एक परमाणु भर काल तक रहते हैं तो परमाणु उनको विध्वंस करता जा रहा है विध्वंस करता जा रहा है, मरते जा रहे हैं पैदा होते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं कुछ उनको एक लव समय जरुरत पड़ती उतनी देर में मर जाते हैं कुछ इतने हैं कि एक पल जितनी देर में लगती है उनका जीवन चलता है और काल ने उनको मार दिया तो कुछ जीव तो ऐसे है जो इस प्रकार से क्षण क्षण जीते रहते हैं पैदा होते रहते हैं मरते रहते हैं और भगवान का काल उनको विध्वंस करता रहता है और फिर कुछ ऐसे है कि वर्ष वर्ष तक उनका जीवन चलता है और किसी का सौ सौ वर्ष तक जीवन चलता है तो वर्षों उनकी गिनती होती है तो जब भगवान के बर्स के बाढ़ चलते हैं तब बरसों वाले मरते हैं फिर तो कोई दस वर्ष में मर रहा है कोई पचास वर्ष में मर रहा है कोई सौ वर्ष में मर रहा है, है तो भगवान का बाल बर्ष वाला बाढ़ चल रहा है उस बाढ़ चला तो मर गए भगवान राम के जो है रावण के ऊपर जो है वो दस दस मारते हैं बीस बीस बाढ़ मारते हैं तीस तीस बाढ़ मारते हैं अब ये सब होता है सब बाहें कटें सबसे कटे हैं तो सभी खट्टे से उस प्रकार के बाढ़ चलते हैं तो ये तो भगवान के ये बाण ये है बरस भी बाण है और फिर कोई कोई तो ऐसे जीव हैं जो एक एक युग तक चलते हैं एक एक युग जैसे कलयुग प्रारंभ हुआ कलयुग समाप्त हुआ या सतयुग प्रारंभ हुआ सतयुग समाप्त हुआ तो युग युग तक चलते हैं। कल्प समाप्त हो जाएगा तब सूर्य भी समाप्त हो जाएंगे और सूर्य के समाप्त हो जाने के बाद में फिर दूसरा कोई सूर्य जिस जवाहर पूर्ण के होंगे अगले कल्प में फिर उसे सूर्य का सभी प्राप्त हो जाएगा तो ये भी आकर काल के वर्ष में ये भी चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो चाहे इंद्र हो चाहे बृहस्पति हो चाहे अग्निदेव हो कोई भी हो ये सब देव ये कल्प कल्प तक चलते हैं और कल्प का पार के भगवान पर चलता है तो ये खत्म हो जाएगा इस प्रकार से देखते हैं कहते हैं कि भगत सिंह नमन को ही को तो कहते हैं कि ऐसे राम का भगवान राम का नाम तुम भागते नहीं भगत मन अपने तुलसी आज अपने मन को समझाते तो कथा किसको सुनाते अपने मन को ही सुनाते हैं आखिर बार कोई बात आ गई तो दर्पण में तो कथा सुनाने की ये विचार करने की बात जो अपने मन को ही समझाना सुखा सिखाना है अगर मन मान जाए तो सारी दुनिया मानते हैं मन नहीं मानता अपना मन नहीं मानता इसे दुनिया नहीं मानती अपने मन को ऊपर विजय नहीं तो दुनिया को ऊपर विजय नहीं अपने मन को जीत लिया तो सारी दुनिया को जीत लिया तो तुलसीदास इस युक्त को समझ गया बस यही बात नहीं क्या दुनिया भर को बताते समझाते फिर क्या दुनिया भर के ऊपर विजय करते घूमते फिर जिससे विजय करते हुए अपने मन को जीत और सबको जीत दो अपने मन को समझा दो सबको तो समझा दिया तो भजन से मन तेरी राम को कि रे ऐसे भगवान राम का तू भजन क्यों नहीं करता क्यों नहीं करता कि मैंने तेरी समझ में नहीं आता कि देखो भगवान ऐसे महान ऐसे है ऐसे शक्तिशाली है मायातीत है सर्वोपरि है सर्वनियंता तो शक्तिमान ऐसे भगवान राम को जान करके भी अभी तुम्हारे श्रेणी में नहीं आता भगवान की शरण में जाओ उनका भजन करो कि मैंने उनकी शरण में जाओ उनको जो हो उन्हीं में अपने चित्र को लगाओ उसे निश्चित रहो यो नहीं करते कहते काल प्रद काल जिसका भी प्रदंड है धनुष मन काल का भी स्वामी काल जो अपने हाथ में प्रदंड दिए हो मैंने जैसे धनुष को हाथ में लिए हो ऐसे वो अपने हाथ में उनके हाथ में काल तो उनके हाथ और काल भगवान के बाय हाथ में बातें आप काल तो भगवान के बाएं हाथ में बाएं हाथ में धनुष तो काल जो दो तो प्रकार तो का काल है एक काल तो है वो निरंतर बना रहने वाला चलता रहने वाला काल और एक काल खंड खंड करके काल तो पैरी पंथी के जो खंड खंड वाले काल है वो तो बाण है और जो अखंड काल है वो जो है भगवान श्री राम भी है और फिर धनुष है और फिर धन्यक्ष के ऊपर चढ़ करके बाहर करता है जैसे भगवान राम है फिर उनके अधीन काल है इसलिए आगे चल के कहीं कहीं भगवान राम को स्वयं काल कह दिया है भगवान श्री राम जी क्या है स्वयं काल स्वरूप है अब काल स्वरूप तो है फिर जैसे परमात्मा नित्य है जैसे वो काल जो परमात्मा स्वरूप ही है और नित्य काल है जैसे कहते हैं परमात्मा नित्य है शाश्वत है सनातन है तो इसमें काल शब्द तो भाव कह रहा है हर जगह अगर कहते परमात्मा सनातन है तो काल का भाव नहीं है कह सकता परमात्मा नित्य है नहीं तो इन सब शब्दों में जो काल का भाव दिख रहा है किस काल का दिख रहा है जो अनंत काल जो अनाद है अनंत है ऐसा जो काल है वो तो धनुष है और जो काल जिस काल से में व्यक्तियों का विनाश होता जाता है तृति का समाप्त हो जाता है जीरो का नाश शरीरों का नाश होता है पाकों का नाश होता है के अज्ञान का नाश होता है ये सब नाश करने वाले जो है वो रुकान ये सब के सब सफल के बहन है इस प्रकार से देखेंगे हम यहाँ अब आज इस प्रकार से कथा कहाँ से समाप्त हो गई थी सुंदरकांड की कथा वहाँ से आज की कथा